भद्रं भद्रंकर्णे शृणुयामदे भद्रम पशेम्शिजा स्थर ष्टुवा गुसनुर्भ्य से मेवीत जदयु स्वस्ती न इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्ती नह पुषा विश्व स्वस्नास्ताक्षो अने नोपि हृस्पतिर्द शाति ओम शांति शांति शांति शंकर शंकरचार्य शवरायनम सूत्र भाष्य वंदे भगवुन ईश्वर गुररात्मे मूर्तिभागिने व्यादेहाय दक्षिणामूर्तये दक्षिणमूर्त नम शांति शांति शाति अथर्वेदी ब्राह्मण भाग्य प्रश्नोपनिषत् चतुर्थ प्रकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं इस प्रकरण की प्रथम कंडिका में सौर्यायनी गार्गे ने आचार्य पिपलाजी के प्रति पांच प्रश्न किए हैं उन प्रश्नों के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं जो गार्गे के पांच प्रश्न हैं उनमें से चार प्रश्नों तक के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो चुकी है चौथा प्रश्न था गार्गे का कश्यत सुखम भवती इसके रूप भाष्य में कहा गया कि उपरतेच च जाग्रवप्न व्यापारे यसन्न निरायास लक्षण अब आत्म सुखम कश्यत भवती तो इस वाक्य में जो यसन्नम यहां पर यत शब्द है सरोनाम इसके अनुरोध से तत शब्द का अध्यय करना है यदोर नित्य संबंध के अनुसार और ये जो तत शब्द है या तत्शब्द का अध्ययन नहीं भी करते हैं तो यहाँ ये तत्शब्द हैं तो यत् शब्द से परामृष्ट जो सुख है उसी का परामर्शक है ये तत्शब्दी जो सुख बाह्य ज्ञान चक्षुरादि इंद्रियों का व्यापार शांत होने पर तथा अंतकरण का व्यापार शांत होने पर होता है सुसुप्त अवस्था में उस सुख के तीन विशेषण बताएं कि वो प्रसन्न है का मतलब विषय कालुष्य संपर्क रहित है और निरायास लक्षण है का अर्थ है विक्षेपा भाव से अभिव्यक्त होने वाला है जब विक्षेप रहेगा चित्त में तो चित्त है इस सौसुप्त सुख का आवरक अभिभावक उसे अभिभूत करता है वो जागृत और स्वप्न में विक्षेप रहता है अंतकरण की विविध वृत्तियाँ ही विक्षेप कहलाती हैं और ये अंतकरण की विविध वृत्तिया रूप विक्षेप का अभाव होता है सुसुप्ति में तो वहां पर वह सुख आवरक अंतकरण की वृत्ति रूप विक्षेप का अभाव होने से अभिव्यक्त होता है इसलिए उसे कहा गया निरायास लक्षणम और अनाबाधम का अर्थ है आबाध शब्द का तो अर्थ निकलेगा विनाश अनाबाध शब्द का अर्थ निकलेगा अविनाश तो अविनाशी है जो जागृत और स्वप्न में होने वाला सुख है वह विनाशी है विषय सुख जब विषय इंद्रियों का आपस में संपर्क होता है तभी तक उसका अस्तित्व है और फिर विषय इंद्रिय संपर्क समाप्त होते ही समाप्त हो जाता है एक सुख इसलिए उसे तो कहा जाएगा आबाध या साबाध विनाश युक्त विनाशी और अनाबाद का अर्थ है अविनाशी ओ होता सत्य तो सत्य सुख तो ये जो विषय संपर्क रूप कालुष्य रहित और अंतकरण की विविध वृत्ति रूप विक्षेपा भाव से अभिव्यक्त होने वाला अविनाशी सुख है जो ये तत्व शब्द उसी का परामर्शक है ये तत्सुखम यह सुख कश्य होती किसको होता है यानी सौसुप्त सुख का भोक्ता कौन है सौसुप्त सुख का अनुभविता कौन है ये पूछा गया अब पंचम प्रश्न का व्याख्यान रूप भाष्य प्रारंभ होता है तस्मिन काले इत्यादि से तो भाष्य में हैं तस्मिन काले व्यापारात भाष्यम तस्ग्रस्व्यापारा उपरता सस्मु सम्यूता तो तस्मिन काले इसमें तस्मिन ये सरोनाम परामर्शक है सुसुप्ति अवस्था का तो सुसुप्ति समय में सुसुप्ति जिस समय है उस समय जागृत व्यापार और स्वप्न व्यापार से उपरत हो जाती हैं सभी बाह्य इंद्रिया और अंतक करण। वो सुसुप्त अवस्था कहलाती है बाह्य इंद्रियों का व्यापार मात्र शांत हुआ अंतकरण का व्यापार हो रहा है तो स्वप्न अवस्था है बाह्य इंद्रिया भी अपने अपने व्यापार से उपरत हैं और अंतकरण भी अपने व्यापार से उपरत हैं सौषुप्त अवस्था है तो जिस समय बाह्य तथा अंतकरणों का व्यापार नहीं हो रहा है ये सभी सभीकरण अंतकरण बहिकरण अपने अपने व्यापार से उपरत होकर के सुषुप्ति अवस्था में कस्मिन् सर्वे सम्रतिष्ठिता तो व्यापार से उपरत हुए बाह्यकरण तथा अंतकरण का आश्रय धर्मी सुसुप्ति अवस्था में कौन है संप्रतिष्ठित शब्द का बीच में विग्रह करते हुए ये कहा कि सम्यक एकी भूता एकीभूता जब उपाधिभूत बाह्यकरण और अंतकरण अपने अपने व्यापारों से उपरत होते हैं तो सुसुप्ति अवस्था में कारणभूत जो उपाधि है अविद्या उसके साथ एक ही भूत से होता है। तो संप्रतिष्ठित हुए ये कहा जाता है कैसे संप्रतिष्ठित होते हैं स्वरूपतः लय उनका नहीं हो रहा है व्यापार व्यापारोपरम मात्र हो रहा है ये बताया जा रहा है इसके लिए दृष्टांत है मधुनी इत्यादि उससे पहले थोड़ी टीका है इस टीका को देखिए फिर मधुनी रसवत इत्यादि को देखते हैं तो भाष्य में टीका में तस्मिन इति इस प्रतीक के बाद में टीकाकार लिखते हैं यद्यपि पंचमेना प्रश्न तुरी पृछते पांचवा जो प्रश्न है वह तुरी आत्मस्वरूप विषयक जिज्ञासा को प्रकट करने वाला है तुरिय कहा जाता है चतुर्थ पाद को चतुर्थ स्वरूप को तुरिय होता है चौथा तो जो चौथा आत्मा का स्वरूप है सोपाधिक तीन स्वरूपों की अपेक्षा चतुर्थत्व उसमें है सोपाधिक तीन स्वरूप है विश्व तेजस प्राज्ञ और इनकी अपेक्षा चौथा वो है तुरय और तद विषयक जिज्ञासा कस्मिन् सर्वे सम्प्रतिष्ठिता इस वाक्य से की गई है यद्यपि तो फिर तस्मिन काले इस शब्द का प्रयोग सुसुप्ति अवस्था में सुसुप्ति के समय ऐसा परामर्शक सुसुप्ति का परामर्शक तस्मिन काले शब्द का प्रयोग कैसे हो रहा है ये शंका होती है इसका उत्तर देने के लिए कहते हैं कि यद्यपि पंचमेना न प्रश्न न न सुसुप्ति सुसुप्ति और ससुप्त जीव को सुसुप्ति का अभिमानी धर्मी को नहीं पूछा जा रहा यद्यपि <coughs> तो भी कहते तथापि संसार दशायाँ रहित तुरिय अवस्था भावन विवेकतः विवेकता तदर्शनीय सुसुप्त आ, सुसुप्तो अज्ञाने सत्यपि इतर उपाधि विवेक प्रदर्शनस्य सुकरत्वात् तस्मिन् काले प्रदर्शन सुक प्रदर्शनाथ सर्व्रतिष्ठानो सर्वसंप्रतिष्ठोक्ता इति तो ये कहते हैं कि संसार अवस्था में यानी अध्यास का बाद होने से पहले तक तुरिय अवस्था का आना संभव नहीं है तुरिय अवस्था तो है विश्व तेजस प्राज्ञ इन भोक्ताओं का और इन भोक्ताओं की भोग्य अवस्थात्र और इनका बाद हो जाए तब जाकर के अवस्था अवस्था में जो भोग्य और भोक्ता इन सब का बाद होने पर अवस्था मानी जाती है आ, ये अभावे आभावे ना। आभावे ना। हाँ, ना निकलेगा वहा नहीं है नियम है अवस्था भावे न तो था दीर्घ है ना तो वो दीर्घ होने से भी अ निकलेगा तो संसार अवस्था में यानी अवस्था में तूरीय अवस्था का अभाव होने से तूरीय अवस्था होगी तो फिर ये तीन अवस्थाएं नहीं रहेगी तीन अवस्थाएं है संसार अवस्था तो विवेकत एवं तस्य प्रदर्शनीय और दिखाना है तूर्य को संसार अवस्था में ही और संसार अवस्था में चतुर्थ अवस्था होती नहीं है इसलिए चतुर्थ अवस्था को संसार अवस्था में ही जब लक्षित करना है तो कैसी लक्षित होगी तो विवेक से ही जैसे सुसुप्ति के समय सुसुप्ति का विचार नहीं होता सो करके जगने के बाद जागृत और स्वप्न अवस्था से मन को व्यावृत करके इन अवस्थाओं के चिंतन से निकाल करके सुषुप्ती अवस्था के विचार में लगाया जाता है तो सुषुप्ती अवस्था का निर्धारण होता है सो करके के सुसुप्ति अवस्था का निर्धारण करना चाहेंगे स्वरूप निश्चय करना चाहेंगे सुसुप्ति अवस्था का तो नहीं हो पाएगा उजागरत में होता है जैसे वो विवेक से होता है जागृत स्वप्न अवस्था से पृथक सुसुप्ति अवस्था है जागृत का लक्षण स्वप्न का लक्षण सुसुप्ति में नहीं घट रहा है जो जो लक्षण है इसलिए ये सुसुप्ति जागृत स्वप्न से अलग है ऐसा विवेक करके का जैसे निर्धारण करते हैं वो सुसुप्ति अवस्था में ही नहीं करते हैं। ऐसे ही तुरय अवस्था का भी विवेक से प्रदर्शन होगा संसार अवस्था में ही और जो संसार दशा में ही तूर्य का इन तीनों अवस्थाओं से विवेक करके निर्धारण करता है उसको ही फिर तूर्य का आत्म रूप से साक्षात्कार होता है और उससे संसार बाधित होता है तीनों अवस्थाएं बाधित होती है फिर तूर्य अवस्था आती है तो तुरीय अवस्था जिस समय नहीं है उसी समय तुरीय अवस्था को विवेक से समझना पड़ता है और समझाना पड़ता है इसलिए अब वो तूर्य को दिखाना है तूरीय अवस्था है निरुपाधिक अवस्था तो सुषुप्ती अवस्था में तो केवल एक उपाधि है जागृत में तीन उपाधियां हैं और स्वप्न में दो ही उपाधि हैं तो कम से कम उपाधि वाली जो अवस्था है वो अवस्था समीप मानी जाएगी सन्निकट मानी जाएगी निरुपाधिक तूरीय अवस्था के वहां पर एक ही उपाधि है उस उपाधि से मात्र विविक्त करना है अलग करना है विवेक से तो जो सुसुप्ति अवस्था में एक उपाधि है उस उपाधि का और उपहित का विवेक होगा तो तूर्य को समझना सरल हो जाएगा अनायास हो जाएगा इस अभिप्राय से यहाँ पर कहा जा रहा है कि संसार दशा में सर्व उपाधि रहित अवस्था का अभाव होने के कारण विवेकत एवं तस्य प्रदर्शनीयवात् तो उपाधि से उपहित का विवेक करके ही दिखाया जा सकता है निरुपाधिक को और तो फिर कौन सी अवस्था में उस निरूपाधिक को दिखाना सुकर होगा सरल होगा तीन अवस्था में से तो जिसमें कम से कम उपाधि हो उस उपाधि से विवेक करके दिखाना सरल पड़ेगा तो इन तीन अवस्थाओं में से सुसुप्ति अवस्था में ही कम से कम उपाधि है इसे कहा जा रहा है कि सुसुप्त अज्ञाने सत्यपि इतर उपाधि राहित्यन त्रवोपाधि विवेकर्णेन तुय प्रदर्शनस्य से तो सुसुप्ति के समय कार्य रूप उपाधि के न होने पर भी कारण अज्ञान रूप उपाधि के होते हुए भी इतर उपाधि न होने से यानी कार्यरूप उपाधि के न होने से तत्र यानी सुषुप्त सर्वपाधि विवेकर्णेन तूरीयदर्शन से तो अवस्था में सब उपाधि से विविध जो तुरीय है उसे दिखाना सरल पड़ेगा इसलिए कहते हैं तस्मिन काले तुरीय प्रदर्शनार्थम सर्वसंप्रतिष्ठा उक्ता तो सुसुप्ति में तूर्य को दिखाने के लिए सब का एक ही भाव कहाँ पर होता है ऐसा प्रश्न किया गया सर्व संप्रतिष्ठा उगता सबका एक ही भाव बताया गया तो संप्रतिष्ठा शब्द का अर्थ करते हुए भाष्यकार भगवान ने कहा कि सम्यक एकी भूता इस सम्यक एकी भूता के विषय में टीकाकार लिखते हैं तदात्म भाव प्राप्त्या विलयंगता इत्यर्थ सम्यक एकी भूता का अर्थ निकलेगा तदात्म भाव प्राप्तिया विलयंगता तो तदात्म भाव की प्राप्ति होने से तदात्मभाव में तत्शब्द का अर्थ है आ, आ, ये जो सुसूप सुसुप्त जीव और उसके उपाधि जो अज्ञान उसी उपाधि में आ, विलीन हो गए अपने अपने व्यापार को छोड़ करके एक ही भूत से हो गए हैं कौन कार्य मात्र कार्य उपाधि बाह्यकरण और अंतकरण यह कार्यकरण संघात मात्र अपने अपने व्यापारों से उपरत होकर के कारण में तादात्मापन्न हो गए व्यापार से रहित होने से तदात्मक हो गए तद्रूप हो गए ऐसे माना जाता है हाँ उपाधि और उसी में वे हो जाते हैं और जिस अज्ञान रूप उपाधि में इन सब का विलय है एक ही भाव है उस उपाधि से भी आत्मा को उस समय विविक्त करके दिखाएंगे तो तुर्य का प्रदर्शन हो जाएगा और जागृत में तो सब का जागृत उपाधि का भी विवेक करना पड़ेगा स्वप्न उपाधि का भी विवेक करना पड़ेगा और सुसुप्ति उपाधि का भी विवेक करना पड़ेगा और सुसुप्ती अवस्था में जो उपाधि है उसमें जागृत स्वप्न की जो उपाधि थी जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था में वो तो विलीन है जिसमें विलीन है अज्ञान रूप उपाधि में उससे मात्र विविक्त करके आत्म स्वरूप को दिखाते हैं तो तुरीय आत्मा होगा तुरी स्वरूप होगा ये सरल है इस दृष्टि से कहा कि तदात्मभाव प्राप्तिया विलयंगता सुसुप्तिकालीन उपाधि के साथ एक ही भूत से हो गए यद्यपि भूत नहीं होते लेकिन विविध तो गृहित नहीं होते अलग से गृहित नहीं होते इसलिए एक ही भूत से कहा जा रहा है इसे समझाने के लिए दृष्टांत है दो भाष्य में मधुनी रसवत और समुद्रम प्रविष्ट नद्यादि वच्च विवेक अनरहा नद्यादिवच्च विवेकर्तिष्ठिता संगता संप्रतिष्ठिता तो जैसे मधु में शहद में अनेकों पुष्पों के रस विद्यमान है लेकिन उनका शहद में विद्यमान अनेकों प्रकार के पुष्पों के रस का अलग अलग ग्रहण नहीं होगा विवेक अनर्ह है मधु में सब रस है लेकिन विवेक करके जानना चाहेंगे कि ये कौन से पेड़ के पुष्प का रस है ये कौन से पेड़ के पुष्प का रस है तो ये जानना संभव नहीं होता विवेक अनर्ह रस है और वो प्रतिष्ठित है आ, मधु में जैसे एक ही भूत से होकर के मधु का ही मात्र ग्रहण हो रहा है रसों का अलग अलग विशेष रूप से वहां पर ग्रहण नहीं होगा विद्यमान होने पर भी ऐसे ही सुसुप्ति के समय स्वरूप लय इनका नहीं है बाह्यकरण करण का अज्ञान में लेकिन मधुमेह जैसे अविविक्त अविविकतया विद्यमान अनेकों पुष्पों के रस हैं ऐसे ये बाह्यकरण और करण अंतकरण सुसुप्तिकालीन अज्ञान में विद्यमान है एक ही भूत से हैं इसलिए उनको ये एकीभूत से कहा जा रहा है संप्रतिष्ठित कहा जा रहा है एक दृष्टांत ये हुआ दूसरा दृष्टांत है समुद्रम प्रविष्ट नद्यादि वच्च तो समुद्र में अपने नाम रूप को छोड़कर के प्रविष्ट हुई जो नदियां हैं वे सब नदियां विद्यमान है लेकिन ये गंगा है ये नर्मदा है ऐसा ग्रहण उस समय नहीं हो पाएगा विवेक अनर्ह होकर के नदियाँ समुद्र में विलीन होती हैं एक ही भूत होती है समुद्र ही दिखता है समुद्र में विद्यमान नदियाँ अपने अपने रूप से गृहित नहीं होती ऐसे सुसुप्ति के समय तेजस की उपाधि मन और विश्व की उपाधि बाह्य करण गृहित नहीं होते हैं जो प्राज्ञ की उपाधि है अविद्या वही गृहित होती हैं इसलिए कहा जाता है एतावंतम कालम सुखम अस्वापसम न किंचित अवेदिशम उसमें किंचित शब्द से लेना है ये कार्य उपाधि कार्य उपाधि में से किसी को भी हमने नहीं जाना का मतलब है कि वहाँ अज्ञान ही अज्ञान है अज्ञान का ही ग्रहण हो रहा जैसे समुद्र में मिली हुई नदियों का समुद्र में अस्तित्व होने पर भी उन अपने अपने रूपों से नदियों का ग्रहण नहीं होता समुद्र का ही ग्रहण होता ऐसे दार्ष्टान्त में समुद्र स्थानीय अविद्या का ग्रहण होगा और अविद्या में विलीन नदी स्थानीय बाह्यकरण अंतकरणों का ग्रहण नहीं होगा सुसुप्ति के समय हाँ ही नहीं तो, तो।, तो, हाँ। तो, उस तो नदियाँ उसी में से तो निकलती हैं नहीं, वो मधु का तो विवेक अनहर इतने के लिए दृष्टांत इसलिए समुद्र का हाँ और समुद्र का दृष्टांत उसके लिए वो फिर निकल करके वो सम जल आदि के रूप में बाष्प के रूप में फिर मेघ के रूप में फिर उस समय तो कारण रूप में होने से वो सब का उसमें सब है आ, ये लेकिन गंगा का जल ही गंगा में गया कि नहीं इसके लिए वो सामान्य इसमें सब विशेष होते हैं कारण में सभी विशेष विशेष कार्यों का अवस्थान होता है समुद्र के जल में सभी जलों का अस्तित्व है सामान्य रूप से वो सामान्य रूप है ना सबका तो सबका सामान्य रूप होने से जैसे भूत सूक्ष्म जो होता है उसमें चौरासी लाख प्रकार के शरीर विद्यमान है कभी कोई अभिव्यक्त होता है कभी कोई अभिव्यक्त होता है ऐसे उस समुद्र के जल में सभी नदियां कभी उस सामान्य न... जो नदियों का स्वरूप है समुद्र का जल रूप उसमें गंगा रूप अभिव्यक्त तो होता है कभी समुद्र रूप अभिव्यक्त तो होता है तो सामान्य रूप में सब होता है इसलिए सामान्य रूप ही निकल करके फिर विशेष रूप धारण करता है भूत सूक्ष्म ही विशेष विशेष रूप का धारण कर रहा ये कहा जा लेकिन सामान्य में सब है ऐसे समुद्र के जल में माना जाएगा कि गंगा वगैरह सब हैं इसलिए गंगा का ही जल जब कहते हैं तो गंगा का जल का मतलब गंगा के जल का सामान्य रूप ही फिर गंगा बन जाता है यानी विशेष रूप धारण करता है और हम लोग भले ही शहद में विद्यमान अलग अलग जो रस है वो अलग नहीं कर सकते जैसे दूध में मिला हुआ पानी अलग नहीं कर सकते लेकिन हंस करता है ऐसे शहद के अंदर विद्यमान जो अलग अलग पुष्प रस हैं हो सकता है किसी में वो योग्यता हो दूध और पानी को अलग अलग करने की योग्यता हंस में जैसे हैं ऐसी योग्यता तो उसके दृष्टि में वो अलग का भी उदाहरण बन जाएगा तो ये यहाँ कहा गया कि विवेक अनष्ठिता भवंती यानि संगता भवंती सम्प्रतिष्ठिता भवंती इसके विषय में थोड़ा टीकाकार करते हैं यथा नाना पुष्प रसा मधुनी एक भवंती तदवत इत्यर्थ ये, ये मधुनि रसवत इस दृष्टांत के विषय में कहा और विवेक अन प्रतिष्ठिता भवंती इसके विषय में लिखते हैं टीकाकार कि विवेका भाव मात्रेण दृष्टान तो का भाव को मात्र दिखाने के लिए ये दृष्टांत है यानी अलग अलग प्रतीत नहीं होते हैं सुसुप्ति अवस्था में इसके लिए मधु में विद्यमान पुष्परस और समुद्र में विद्यमान नदियों का दृष्टांत है तथा सर्वात्मना लयाभात ये स्वरूपतः लय अज्ञान में सुसुप्ति अवस्था में इन अंतकरण का तथा बाह्य करणों का नहीं होता स्वरूपतःलय तो होगा उनके अपने जो उपादान कारण है महाप्रलय के समय उनमें होगा स्वरूपतःलय और उनके कारण हैं अपचकृत पंच महाभूत उनमें और उनका अविद्या में ये नहीं कि सीधा सीधा कर्णों का लय अविद्या में स्वरूपत हो जाए वो तो जिस क्रम से अभिव्यक्ति हैं उससे विपरीत क्रम से लय होता है तो स्वरूप इसलिए कहा तत्र सर्वात्म नूपतः लयाभात तो स्वरूपतः अविद्या में बाह्यकरण तथा अंतकरणों का लय संभव न होने से इति आह इसलिए ये लिखते हैं विवेक अनरहा इसका विग्रह करते हैं टीकाकार कि पूर्वम विवेक अनहा संत पश्चात संप्रतिष्ठिता तो पहले विवेक अनरह होता है और फिर माना जाता है सम्प्रतिष्ठित हुए का अर्थ है उससे अलग से नहीं रहे अलग से नहीं रहे वह उस समय जो जिसका स्वरूप दिख रहा है वही वही है यह माना जाएगा उससे अनन्या से हो गए तो सुसुप्ति के समय अज्ञान ही अज्ञान दिख रहा है इसलिए अज्ञान में सम्प्रतिष्ठित हुए एक ही भूत से हुए विवेक अनर्ह होने के कारण एक ही भूत से हुए ये कहा जा रहा है तो जिस अज्ञान अज्ञान में एक ही भूत से हो जाते हैं ये जाग्रत की उपाधि और स्वप्न की उपाधि उपाधिभूत तो बाह्यकरण अंतकरण जिस अज्ञान में एक ही भूत से होते हैं उस अज्ञान रूपी एक उपाधि का ही विवेक करके दिखाया जा सकता है सुसुप्ती अवस्था में तूर्य को इसलिए तूर्य को दिखा उसी अवस्था में दिखाया जा रहा है सीधा इन तीनों उपाधियों को हटा करके निरुपाधिक स्वरूप में मन को ले जाना जिसके अध्यास का बाध नहीं हुआ है उसके मन को सीधा तूर्य में ले जाना संभव नहीं है इसलिए विवेक करके दिखाया जा सकता है तुर्य को ये यहां पर दिखाने के लिए उदाहरण है आगे टीका में है नशन अविद्यावासना भी अविविक संसुप्त एवं पृष्ठम न च कान्वय शक्यम के साथ होगा प्रश्नेन इसमें अने सर्वनाम से लेना पंचम प्रश्न को तो ये जो पांचवा प्रश्न है कश्मिन नु सर्वे संप्रतिष्ठिता ये पांचवा प्रश्न है इस पांचवे प्रश्न से भी अविद्या वासना से अभिन्न जो सौसुप्त हैं यानी प्राज्ञ हैं उस प्राज्ञ विषय ही प्रश्न है पाँचवा भी प्राज्ञ को ही पूछा जा रहा है इति यानी इस प्रकार की शंका नहीं की जानी चाहिए न च क्यों कहते हैं परे आत्मनि अक्षरे संप्रतिष्ठित इति मानवात्त अज्ञाने सुसुप्ते ते कहते हैं आगे हाँ सात्विकंडिका में आचार्य पिपलाजी बताएंगे गार्ग्य को पंचम प्रश्न का उत्तर देते हुए कि परे आत्मनि अक्षरे संप्रतिष्ठित कि जो पर परमात्मा हैं अक्षर परात्पर अक्षर वह उस परमात्मा में ही ये सब प्रतिष्ठित हैं का अर्थ है उसकी सत्ता से ही सत्तावान है उससे अलग नहीं है उसकी सत्ता से स्वतंत्र सत्ता वाले ये सब नहीं हैं ऐसा कहा जाएगा पंचम प्रश्न के उत्तर के रूप में इसलिए उत्तर तो होना चाहिए प्रश्न के अनुरूप तो जो उत्तर दिया जा रहा है परमात्मा में प्रतिष्ठान का वो तो परमात्मा है तुरय और सुसुप्ति के समय तो इन सब का प्रतिष्ठान परमात्मा में नहीं होता अज्ञान में होता है तो परमात्मा में इन सब का प्रतिष्ठान बताने वाली जो श्रुति है उत्तर है तो उत्तर वाक्य की प्रश्न वाक्य के साथ विसंगति हो जाएगी यदि प्रश्न को सौसुप्त विषयक मानेंगे और उत्तर होगा तूर्य विषयक यदि जो सौसुप्त हैं अज्ञान उपाधिक है अविद्या उपाधिक है, है प्राज्ञ वो परमात्मा तो नहीं है उपाधि को लेकर के भेद हैं इसकी मलिन सत्व प्रधान अविद्या की अवस्था क्या प्रकृति की अवस्था जो अविद्या है वो सौसुप्त की उपाधि है और परमात्मा की उपाधि तो शुद्ध सत्व प्रधान होती है आ, माया इसलिए औपाधिक भेद है इनमें तृतीय पाद में तत्पदार्थ और तुम पदार्थ का जो तृतीय स्वरूप है वे औपाधिक भेद से भिन्न है ईश्वर और प्राज्ञ ये एक नहीं है दोनों की उपाधि में भेद होने से इनमें औपाधिक भेद है और तूरीय तो है अद्वैत तो उस अद्वैत तुरीय को दिखाने के लिए ये जो मलिन प्रधान अविद्या और शुद्ध प्रधान माया इन उपाधि का भी विवेक करना होगा और इस उपाधि से भी विविक जो अद्वैत चैतन्य होगा उनका न तो स्वरूपतः भेद है चैतन्य चैतन्य का स्वरूप तो कोई भेद नहीं और जो उपाधि भेद करने वाली थी वह उपाधि भी नहीं है माया और अविद्या उससे भी अलग है ये ऐसा विवेक करके दिखाएंगे तो तूरीय प्रदर्शन होगा इसलिए उत्तर में परमात्मा विषयक जो उत्तर दिया है परमात्मा में सं प्रतिष्ठा बताई है और प्रश्न में यदि प्राग्ञ विषयक प्रश्न मानेंगे तो प्रश्न और प्रतिवचन का विसंवाद होगा संवाद नहीं होगा विवाद उपस्थित होगा विरोध उपस्थित होगा इसलिए मानना चाहिए कि ये पंचम प्रश्न कस्मिन्नु सर्वे तुरिय विषयक इसलिए कहा कि पर, पर अक्षरे इति संप्रति वक्ष्यनवा सुषुप्ते च्ञने संप्रति सौसुप्त यदि पूछा होता तो सौसुप्त जो प्राग हैं उसमें नहीं उसकी उपाधि में अज्ञान में वो प्रतिष्ठा होती है सुसुप्त अवस्था में मन और बाह्य इंद्रियों की एक हुआ और दूसरी श्रुति बताते हैं कि ये सही दृष्टा इत्यादि अज्ञान प्रतिबिंबितस्य प्रतिबिंबित भोक्तुर संप्रतिष्ठाया अं तो ये सही दृष्टा इत्यादि इदिश्रुति से प्रागो जीव है आनंदभुक् अवस्था में सुख का अनुभविता अवस्था का आश्रय उसका भी संप्रतिष्ठान यानी अध्यारोप तूर्य में बताया जा रहा है तो अविद्या प्रतिबिंबित भोक्तु अविद्या में प्रतिबिंब जो परमात्मा का है जिसे भोक्ता कहा जाता है जीव और उस जीव का भी संप्रतिष्ठाया अभिधाष्य मानवाद तो संप्रतिष्ठा यानी एक ही भाव विलय संप्रतिष्ठा शब्द का अर्थ है विलय और उस अज्ञान आज्ञान उपाधिकाज्ञ का भी विलय यानी तृतीय पाद का भी विलय में बताया जाएगा अभिधाष्य मानत्वाद का अर्थ है बताया जाएगा वक्ष इस अर्थ में अभिधाष्य मानत्वाद पद है अभिधाष्य मनत्वात् कार्थ निकलेगा वक्ष मानवात अछायाज्ञाभाव उक्त ये दो हेतु बताए जा रहे हैं यानी पांचवा पा, प्रश्न सुप्त पुरुष विषयक नहीं हो सकता सुप्त पुरुष है प्राग्ञ और प्राग्ञ विषय का पंचम प्रश्न नहीं है इसे दिखाने के लिए तीन हेतु यहां पर बताए गए एक तो हेतु बताया गया कि परमात्मा में प्रतिष्ठा को बताया जाएगा परे आत्मनि अक्षरे संप्रतिष्ठित श्रुति के आधार पर दूसरा एक हेतु बताया कि अज्ञान में ही सुसुप्ति के समय संप्रतिष्ठा होती है और तीसरा एक हेतु बताया गया कि ये सही दृष्टा इत्यादि वाक्य वो जो हाँ ये दूसरे दूसरा वाक्य है इसी प्रकरण का यह वाक्य बताएगा कि जो सुप्त पुरुष है वह भी आरोपित हैं विलीन होता है परमात्मा में यह बताया जाएगा उसका स्वरूपतः विलय नहीं उसकी उपाधि का विलय हुआ तो फिर वो उपहित उपाधि के कारण प्रतीत होने वाला जो भोक्तापना है वो उसमें नहीं रहेगा और वो स्वरूपतः परमात्मा होगा फिर वो फिर भोक्ता नहीं रहेगा ऐसा बताया जाएगा एक हेतु और ये हेतु बताया जा रहा है चौथा कि अछायम इति अज्ञाना भाव उक्ते अछायम इत्यादि से बताया जा रहा है तुरीय अज्ञान रूपी उपाधिका अभाव इस वाक्य में इस श्रुति से तो इस प्रकार ये जो आने वाले वाक्य शेष है इन वाक्य शेषों से निश्चित हो रहा है इन इन ये सब उत्तर में इस पांचवें प्रश्न के उत्तर के रूप में दिए जाने वाले जो श्रुति वाक्य हैं इनको वाक्य शेष कहा जा रहा है और इन वाक्य शेषों से निकल रहा है कि तूर्य का ही वर्णन हो रहा है तो हा इसलिए पंचम प्रश्न विषयक है सौसुप्त पुरुष विषयक नहीं है तृतीय पुरुष विषयक नहीं है तो तुरीयम एवं इति भाव इन सब के आधार पर यह निश्चित करना है कि कस्मिन्नु सर्वे सम्रतिष्ठिता यह इस वाक्य से तुरीय आत्मस्वरूप विषयक जिज्ञासा निरुपाधिक आत्मस्वरूप विषयक जिज्ञासा है अब भाष्य में जो एक वाक्य आ रहा है ननु न्यस्त दात्रादिकरणवत स्व्यापारात उपरता इत्यादि एक शंका वाक्य है इसका अवतरण टीकाकार लिख रहे हैं ननु कार्यकरण व्यतिरिक्ते सम प्रतिष्ठान अधिकरणे सामान्य इत्यादि से इस पर चर्चा करते हैं हम लोग कल हाँ कल तो अनाध्याय रहेगा है? आ, आ, आ, आ, आज रात को जागरण है तो सुबह का नहीं चलेगा आज रात को